संवेदना के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है वानर राज बाली की कथा बाली और सुग्रीव को वानर श्रेष्ठ रिक्ष राजा का पुत्र कहा जाता है सुग्रीव को इंद्र का पुत्र भी कहा गया है बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था वह पिता और भाई का अत्यधिक प्रिय था पिता की मृत्यु के बाद बाली ने राज्य संभाल लिया था बाली का विवाह वैद्य राज की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान चौदह मणियों में से एक अप्सराएं भी थी उन्हीं अप्सराओं में से एक अप्सरा तारा थी बाली और सुशेण दोनों समुद्र मंथन में देवता गण की मदद कर रहे थे जब उन्होंने तारा को देखा तो दोनों में उसे पत्नी बनाने की होड़ लगी बाली तारा के दाहिने तरफ तथा सुशेण उसके बाई तरफ खड़े हो गए तब विष्णु ने फैसला सुनाया कि विवाह के समय कन्या के दाहिनी तरफ उसका होने वाला पति तथा बाई तरफ कन्यादान करने वाला पिता होता है अतः बाली को तारा का पति और सुशीण को उसका पिता घोषित किया गया एक बार पृथ्वी तल के समस्त वीर योद्धाओं को परास्त करता हुआ लंका का राजा रावण बाली से युद्ध करने के लिए आया था उस समय बाली संध्या के लिए गया हुआ था वह प्रतिदिन समस्त समुद्रों के तट पर जाकर संध्या वंदन करता था बाली के मंत्री तार के बहुत समझाने पर भी रावण बाली से युद्ध करने की इच्छा से ग्रस्त रहा वह संध्या में लीन बाली के पास जाकर अपने पुष्पक विमान से नीचे उतरा तथा पीछे से जाकर बाली को पकड़ने की इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ा बाली ने उसे देख लिया था किन्तु उसने ऐसा नहीं जताया तथा संध्या वंदन करता रहा रावण की पदचाप से जब उसने जान लिया कि वह अत्यंत निकट है तो तुरंत उसने रावण को पकड़कर बगल में दबा लिया और आकाश में उड़ने लगा बारी बारी में उसने सब समुद्रों के किनारे संध्या की राक्षसों ने भी उसका पीछा किया रावण ने स्थान स्थान पर बाली को नोचा काटा किंतु बाली ने उसे नहीं छोड़ा संध्या समाप्त करके किशकंधा के उपवन में उसने रावण को छोड़ा तथा उसके आने का प्रयोजन पूछा रावण बहुत थक गया था किंतु उसे उठाने वाला बाली तनिक भी शिथिल नहीं था उससे, उससे प्रभावित होकर रावण ने अग्नि को साक्षी मानकर उससे, उससे मित्रता की स्त्री के कारण ही बालिका दुधु भी के, के पुत्र मायावी, मायावी से, से बैर हो गया एक बार अर्धरात्रि में किश्धा के द्वार पर आकर मायावी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा बाली तथा सुग्रीव उससे लड़ने के लिए गए दोनों को आता देखकर मायावी वन की ओर भागा तथा एक बिल में छिप गया बाली सुग्रीव को बिल के पास खड़ा करके स्वयं बिल में घुस गया सुग्रीव ने एक वर्ष तक बाली के बाहर आने की प्रतीक्षा की तदुपरांत बिल से आती हुई रक्त की धारा देखकर वह भाई को मरा हुआ जानकर बिल को पर्वत शिखर से ढककर अपने नगर में लौट आया मंत्रियों की आग्रह पर उसने राज्य संभाल लिया उधर बाली ने मायावी को एक वर्ष में ढूंढ निकाला उसने कुटुंब सहित मायावी का वध किया और जब वह लौटकर आया तो बिल पर रखे पर्वत शिखर को देखकर उसने सुग्रीव को आवाज दी किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला बाली किसी प्रकार जैसे तैसे, तैसे शिखर को हटाकर अपनी नगरी में पहुंचा। वहां उसने अपने भाई सुग्रीव को राज्य करते देखा उसे निश्चय हो गया कि सुग्रीव राज्य के लोग से उसे बिल में बंद करके आया था अतः उसने सुग्रीव को राज्य से निर्वासित कर दिया तथा उसकी पत्नी रूमा को अपने पास रख लिया सीता हरण के पश्चात राम से मित्रता होने पर भी सुग्रीव को राम की शक्ति पर इतना विश्वास नहीं था कि वह शक्तिशाली वानर राज बाली को मार सकेंगे अतः राम ने सुग्रीव के कहने पर अपने बल की परीक्षा दी एक बाण से राम ने एक साथ ही सात साल वृक्षों को भेद दिया तथा अपने पाओ के अंगूठे की एक ठोकर से धुंधुबी के सूखे कंकाल को दस योजन दूर फेंक दिखाया सुग्रीव अति प्रसन्न हुआ राम ने सुग्रीव को बाली वध का आश्वासन दिया और सब किसक की ओर चल दिए राम हाथ में धनुष लिए आगे, आगे आगे चल रहे थे धा में पहुंचकर पहुंच राम, राम एक सघन कुंज में ठहर गए और सुग्रीव को बाली, बाली से युद्ध करने, युद्ध करने के लिए भेज दिया और कहा तुम निर्भय होकर युद्ध करो राम, राम के वचनों से उत्साहित होकर सुग्रीव ने बाली को युद्ध करने के लिए ललकारा सुग्रीव की इस ललकार को सुनकर बाली के क्रोध की सीमा न रही वह क्रोध में भरकर बाहर आया और सुग्रीव पर टूट पड़ा उन मत हुए दोनों भाई एक दूसरे पर घूसो और लातों से प्रहार करने लगे श्री रामचंद्र ने बाली को मारने के लिए अपना धनुष संभाला परंतु दोनों का आकार एवं आकृति एक समान होने के कारण वे सुग्रीव और बाली में भेद न कर सके इसलिए बाण छोड़ने में संकोच करने लगे उधर बाली की मार न सह सकने के कारण सुग्रीव ऋषि पर्वत की ओर भागा राम लक्ष्मण अन्य वानरों के साथ सुग्रीव के पास पहुँचे राम को सम्मुख पाकर उसने उलाहना देते हुए कहा मल्ल युद्ध के लिए भेजकर आप खड़े खड़े मेरे पिटने का तमाशा देखते रहे क्या यही आपकी प्रतिज्ञा थी यदि आपको मेरी सहायता नहीं करनी थी तो मुझसे पहले ही स्पष्ट कह देना चाहिए था आपके भरोसे आज मैं मृत्यु के मुँह में फस गया था यदि मैं वहां से भाग न गया होता तो बाली मुझे मार ही डालता सुग्रीव के क्रोध शब्द सुनकर रामचंद्र ने बड़ी नम्रता से कहा सुग्रीव क्रोध छोड़कर पहले तुम मेरी बात सुनो तुम दोनों भाइयों का रंग रूप आकार गति और आकृति सब कुछ इस प्रकार की थी कि मैं तुम दोनों में अंतर नहीं कर सका इसीलिए मैंने बाण नहीं छोड़ा संभव था कि वह बाढ़ उसके स्थान पर तुम्हें लग जाता और फिर मैं जीवन भर किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहता इस बार मैं तुम्हारे ऊपर कोई चिन्ह लगा दूंगा राम लक्ष्मण से बोले हे वीर उस पुष्पयुक्त लता को तोड़कर सुग्रीव के गले में बांध दो जिससे इन्हें पहचानने में मुझसे कोई भूल न हो लक्ष्मण ने ऐसा ही किया और सुग्रीव एक बार फिर से बाली से युद्ध करने चल पड़ा इस बार सुग्रीव ने दोनों उत्साह से गर्जना करते हुए बाली को ललकारा जिसे सुनकर वह आंधी के वेग से बाहर की ओर दौड़ा सुग्रीव की ललकार को सुनकर बाली की पत्नी तारा ने बाली को रोकते हुए कहा है वीर श्रेष्ठ अभी आप बाहर मत जाइए सुग्रीव एक बार मार खाकर भाग जाने के पश्चात फिर युद्ध करने के लिए लौटा है इससे मेरे मन में संशय हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी के बल आरोप आपको ललकार रहा है आज ही मुझे अंगद ने बताया था कि अयोध्या के अजय राजकुमार राम और लक्ष्मण के साथ उसकी मैत्री हो गई है संभव है कि वे ही उसकी सहायता कर रहे हों। राम के पराक्रम के विषय में तो मैंने भी सुना है वे शत्रुओं को देखते देखते धराशाई कर देते हैं। यदि वे स्वयं सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं तो उनसे लड़कर आपका जीवित रहना कठिन है इसलिए उचित है कि इस अवसर पर आप बैर छोड़कर सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए उसे युवराज पद दे दीजिए वह आपका छोटा भाई है और इस संसार में भाई के समान हितकारी कोई दूसरा नहीं होता उससे इस समय मैत्री करने में ही आपका कल्याण है तारा के इस प्रकार समझाने से बाली ने चिढ़कर उसे झिड़क दिया और कहा यह अनर्गल प्रलाप करना बंद करो स्त्री जाति स्वभाव से ही कायर होती है मैं सुग्रीव की ललकार को सुनकर कायरों की भांति घर में छिपकर नहीं बैठ सकता और न ललकारने वाले से भयभीत होकर उसके सम्मुख मैत्री का हाथ ही बढ़ा सकता हूँ राम को मैं जानता हूँ वे धर्मात्मा है मेरा उनसे कोई बैर, बैर भी नहीं है फिर, फिर वे मुझ पर आक्रमण क्यों करेंगे, करेंगे? आज, आज मैं अवश्य सुग्रीव का वध करूंगा। यह कहकर कर, बाली, बाली, बाली सुग्रीव के, के पास, पास पहुंचकर पहुंच उससे युद्ध करने लगा दोनों एक दूसरे पर घूसो और लातों से प्रहार करने लगे जब राम ने देखा कि सुग्रीव दुर्बल पड़ता जा रहा है तभी उन्होंने एक विषैले बाण को धनुष पर चढ़ाकर बाली को लक्ष्य करके छोड़ दिया बाण कड़कता हुआ बाली के वक्ष में जाकर लगा जिससे वह बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा बाली को पृथ्वी पर गिरते देख राम और लक्ष्मण उसके पास जाकर खड़े हो गए जब बाली की चेतना लौटी और उसने दोनों भाइयों को अपने सम्मुख खड़े देखा तो वह नम्रता के साथ लेकिन कठोर स्वर में बोला हे राघव आपने छिपकर जो मुझ पर आक्रमण किया उसमें कौन सी वीरता थी यद्यपि तारा ने सुग्रीव की और आपकी मैत्री के विषय में मुझे बताया था परंतु मैंने आपकी वीरता शौर्य पराक्रम धर्म परायणता न्यायशीलता आदि गुणों को ध्यान में रखते हुए उसकी बात नहीं मानी और कहा कि न्यायशील राम कभी अन्याय नहीं करेंगे मेरा तो आपके साथ कोई बैर भी नहीं था फिर आपने यह क्षत्रियों को लजाने वाला कार्य क्यों किया आप नरेश हैं राजा के गुण साम दाम दंड भेद दान क्षमा सत्य धैर्य और विक्रम होते हैं। कोई राजा किसी निरपराध को दंड नहीं देता फिर आपने मेरा वध क्यों किया जिसने आपकी स्त्री का हरण किया उससे आपने कुछ नहीं कहा किंतु मुझ असावधान पर छिपकर वार किया यदि मुझसे युद्ध करना ही था तो सामने आकर मुझसे युद्ध करते आपके इस व्यवहार से मैं अत्यंत दुखी हुई बाली के इन कठोर वचनों को सुनकर राम ने उससे कहा हे बाली मैंने तुम्हारा वध या व्यक्तिगत वैर भाव के कारण से नहीं किया है संभवतः तुम यह नहीं जानते कि यह संपूर्ण भूमि इच्छाकुओं की है वे ही इसके एकमात्र स्वामी हैं और इसीलिए उन्हें समस्त पापियों को दंड देने का अधिकार है इक्श्वाको कुल के धर्मात्मा नरेश भरत इस समय सारे देश पर शासन कर रहे हैं उनकी आज्ञा से हम सारे देश का भ्रमण करते हुए साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों का दमन कर रहे हैं तुम कामवश वश कुमार्ग हो गए थे धर्मशास्त्र के अनुसार छोटा भाई पुत्र और शिष्य तीनों पुत्र के समान होते हैं तुमने इस धर्म मार्ग को छोड़कर अपने छोटे भाई की स्त्री का हरण किया जो धर्मानुसार तुम्हारी पुत्रवधू हुई यह एक महापाप है तुम्हें इसी महापाप का दंड दिया गया है ऐसा करना मेरा कर्तव्य था अपनी बहन और वधू को भोगने वाला व्यक्ति मार डालने योग्य होता है इस प्रकार मैंने तुम्हें तुम्हारे पिछले पापों का दंड देकर आगे के लिए तुम्हें निष्पाप कर दिया है अब तुम निष्पाप होकर स्वर्ग जाओगे मैं तुम्हें इस विषय में एक घटना सुनाता हूँ मेरे पूर्व पुरुषों में मान नामक एक राजा थे एक श्रमण ने इसी प्रकार का दुष्कर्म किया था जैसा तुमने किया है राजा ने उसे भी कठोर दंड दिया था अतएव तुम्हारा पश्चाताप करना व्यर्थ है मैंने देश के राजा की आज्ञा का पालन किया है मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ इसीलिए मैं तुम्हें दंड देने के लिए बाध्य था राम का तर्क सुनकर बाली ने हाथ जोड़कर कहा हे राघव आपका कथन सत्य है मुझे अपनी मृत्यु पर, पर कोई दुख नहीं है मुझे, मुझे केवल अपने पुत्र अंगत, अंगत की कि किशोरावस्था पर चिंता है वह मेरी एकमात्र संतान है।, है बाली ने सुग्रीव और राम से, से यह वादा लेकर कि वह तारा तथा अंगद का ध्यान रखेंगे सुख पूर्वक देह का त्याग किया अभी, अभी आप, आप सुन रहे, रहे थे, थे। वानर राज राज बाली, बाली की बाली कथा वाचक स्वर भारती परिमल